पुरोहित ने छ रस और चार प्रकार के भोजन जैसा कि वेदों में वर्णन है बनाए उसने मायामयी रसोई तैयार की और इतने व्यंजन बनाए जिन्हें कोई गिन नहीं सकता अनेक प्रकार के पशुओं का मांस पकाया और उसमें उस दुष्ट ने ब्राह्मणों का मांस मिला दिया सब ब्राह्मणों को भोजन के लिए बुलाया गया और चरण धोकर आदर सहित बैठाया जो ही राजा परोसने लगा उसी काल के आकाशवाणी हुई ब्राह्मणों उठ उठ घर जाओ यह अन्य मत खाओ इसके खाने में बड़ी हानि है रसोई में ब्राह्मणों का मांस बना है आकाशवाणी का विश्वास मानकर सब ब्राह्मण उठ खड़े हुए राजा व्याकुल हो गया परंतु उसकी बुद्धि मोह में भूली हुई थी वनहार उसके मुंह से एक बात भी न निकली तब ब्राह्मण क्रोध सहित बोल उठे उन्होंने कुछ भी विचार नहीं किया अरे मूर्ख राजा तू जाकर परिवार सहित राक्षस हो रे नीच तूने तो परिवार सहित ब्राह्मणों को बुलाकर उन्हें नष्ट करना चाहा था ईश्वर ने हमारे धर्म की रक्षा की अब तू परिवार सहित नष्ट होगा एक वर्ष के भीतर तेरा नाश हो जाए तेरे कुल में कोई पानी देने वाला तक न रहे शाप सुनकर राजा भय के मारे अत्यंत व्याकुल हो गया फिर सुंदर आकाशवाणी हुई हे ब्राह्मणों तुमने विचार कर शाप नहीं दिया राजा ने कुछ भी अपराध नहीं किया आकाशवाणी सुनकर सब ब्राह्मण चकित हो गए तब राजा वहाँ गया जहाँ भोजन बना था देखा तो वहाँ न भोजन था न रसोईया ब्राह्मण ही था तब राजा मन में अपार चिंता करता हुआ लौटा उसने ब्राह्मणों को सब वृत्तांत सुनाया और बड़ा ही भयभीत और व्याकुल होकर वह पृथ्वी पर गिर पड़ा हे hey राजन यद्यपि तुम्हारा दोष नहीं है तो भी होनहार नहीं मिटता ब्राह्मणों का शाप बहुत ही भयानक होता है यह किसी के टल भी नहीं सकता ऐसा कह कर सब ब्राह्मण चले गए नगरवासियों ने जब यह समाचार पाया तो वे चिंता करने और विधाता को दोष देने लगे जिसने हंस बनाते बनाते कौआ कर दिया ऐसे पुण्यात्मा राजा को देवता बनाना चाहिए था स्वराक्षस बना दिया पुरोहित को उसके घर पहुंचाकर असुर काल केतु ने कपटी तपस्वी को खबर दी उस दुष्ट ने जहां तहां पत्र भेजे जिससे सब वैरी राजा सेना सजा सजाकर चढ़ दौड़े और उन्होंने डंका बजाकर नगर को घेर लिया नित्य प्रति अनेक प्रकार से लड़ाई होने लगी प्रताप भानु के सब योद्धा यानी शूरवीरों की करनी करके रण में में जूझ मरे। राजा भी भाई सहित खेत रहा। सत्य केतु के कुल में कोई नहीं बचा। ब्राह्मणों का शाप झूठा कैसे हो सकता था? शत्रु को जीतकर नगर को फिर से बसाकर सब राजा विजय और यश पाकर अपने अपने नगर को चले गए याज्ञवल्क्य जी कहते हैं हे भरद्वाज सुनो विधाता जब जिसके विपरीत होते हैं तब उसके लिए धूल सुमेर पर्वत के समान भारी और कुचल डालने वाली पिता यम के समान काल रूप और रस्सी सांप के समान काट खाने वाली हो जाती है हे मुनि सुनो समय पाकर वही राजा परिवार सहित रावण नामक राक्षस हुआ उसके दस सिर और बीस भुजाएं थीं और वह बड़ा ही प्रचंड शूरवीर था अरिमर्दन नामक राजा का जो छोटा भाई था वह बल का धाम कुंभकर्ण हुआ उसका जो मंत्री था जिसका नाम धर्मरुचि था वह रावण का सौतेला छोटा भाई हुआ उसका विभीषण नाम था जिसे सारा जगत जानता है वह विष्णु भक्त और ज्ञान विज्ञान का भंडार था और जो राजा के पुत्र और सेवक थे वे सभी बड़े भयानक राक्षस हुए वे सब अनेकों जाति के मनमाना रूप धारण करने वाले दुष्ट कुटिल भयंकर विवेक रहित निर्दयी हिंसक पापी और अनेकों प्रकार की बड़ी ही कठिन तपस्या की जिसका वर्णन नहीं हो सकता उनका उग्र तप देख कर ब्रह्मा जी उनके पास गए और बोले हे तात्मय प्रसन्न हूँ वर मांगो रावण ने करके और चरण कर कहा जगदेश्वर सुनिए वानर और और मनुष्य इन दो जातियों को छोड़कर हम और किसी के मारे यह वर दीजिए वानर और मनुष्य नी कहते हैं कि मैंने और ब्रह्मा ने मिलकर उसे वर दिया कि ऐसा ही हो तुमने बड़ा तप किया है फिर ब्रह्मा जी कुंभकर्ण के पास गए उसे देखकर उनके मन में बड़ा आश्चर्य हुआ जो यह दुष्ट नित्य आहार करेगा तो सारा संसार ही उजाड़ हो जाएगा ऐसा विचार कर ब्रह्मा जी ने सरस्वती को प्रेरणा देकर उसकी बुद्धि फेर दी जिससे उसने छः महीने की नींद मांगी फिर ब्रह्मा जी विभीषण के पास गए और बोले हे पुत्र वर मांगो उसने भगवान के चरण कमलों में निर्मल निष्काम और अन्य प्रेम मांगा उनको वर देकर ब्रह्मा जी चले गए और वे तीनों भाई हर्षित तो होकर अपने घर लौट आए मैं दानव की मंदोदरी नामक कन्या परम सुंदरी और स्त्रियों में शिरोमणि थी मैं ने उसे लाकर रावण को दिया उसने जान लिया कि यह राक्षसों का राजा होगा अच्छी स्त्री पाकर रावण प्रसन्न हुआ और फिर उसने जाकर दोनों भाइयों का विवाह कर दिया समुद्र के बीच में त्रिकूट नामक पर्वत पर ब्रह्मा का बनाया हुआ एक बड़ा भारी किला था महान मायावी और निपुण कारीगर मय दानव ने उसको फिर से सजा दिया उसमें मड़ियों से जड़े हुए सोने के अनगिनत महल थे जैसी नाग कुल की रहने की यानी पाताल लोक में भोगावती पुरी है और इंद्र के रहने की स्वर्ग लोक में अमरावती पुरी है उनसे भी अधिक सुंदर और बाका वह दुर्ग था जगत में उसका नाम लंका प्रसिद्ध जगत में उसका नाम लंका प्रसिद्ध हुआ उसे चारों ओर से समुद्र की की अत्यंत गहरी खाई घेरे हुए है। उस दुर्ग के मणियों से से जड़ा हुआ सोने का का मजबूत परकोटा है जिसकी कारीगरी का वर्णन नहीं किया जा सकता भगवान प्रेरणा जिस कल्प में जो राक्षसों का राजा रावण होता है वही शूर प्रतापी अतुलित बलवान अपनी सेना सहित उस पुरी में बसता है पहले वहाँ बड़े बड़े योद्धा राक्षस रहते थे देवताओं ने उन सबको युद्ध में मार डाला अब इंद्र की प्रेरणा से वहां कुबेर के एक करोड़ रक्षक यानी रहते हैं। रावण को कहीं ऐसी खबर मिली तब उसने सेना सजाकर किले को उसे बड़े विकट योद्धा और उसकी बड़ी सेना को देखकर यक्ष अपने प्राण लेकर भाग गए तब रावण ने घूम फिरकर सारा नगर देखा उसकी स्थान संबंधी चिंता मिट गई और उसे बहुत ही सुख हुआ उस पुरी को स्वाभाविक ही सुंदर और बाहर वालों के लिए दुर्गम अनुमान करके रावण ने वहां अपनी राजधानी कायम की। योग्यता के अनुसार घरों को बांटकर रावण ने सब राक्षसों को सुखी किया एक बार वह कुबेर पर चढ़ दौड़ा और उससे पुष्पक विमान को जीतकर ले आया फिर उसने जाकर एक बार खिलवाड़ ही में कैलाश पर्वत को उठा लिया और मानो अपनी भुजाओं का बल तौलकर बहुत सुख पाकर वह वहां से चला आया सुख संपत्ति पुत्र सेना सहायक जय प्रताप बल बुद्धि और बड़ाई ये सब उसके नित्य नए वैसे ही बढ़ते जाते थे जैसे प्रत्येक लाभ पर लोभ बढ़ता है अत्यंत बलवान कुंभकर्ण सा उसका भाई था जिसके जोड़ का योद्धा जगत में पैदा ही नहीं हुआ था वह मदिरा पीकर छः महीने सोया करता था उसके जागते ही तीनों लोगों में तहलका मच जाता था वह यदि वह प्रतिदिन भोजन करता तब तो संपूर्ण विश्व शीघ्र ही चौपट यानी खाली हो जाता रणधीर ऐसा था कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता लंका में उसके ऐसे असंख्य बलवान वीर थे मेघनाद रावण का बड़ा लड़का था जिसका जगत के योद्धाओं में पहला नंबर था रण में कोई भी उसका सामना नहीं कर सकता था स्वर्ग में तो उसके भय से नित्य भगदड़ मची रहती थी इसके अतिरिक्त दुर्मुख अकंपन, वज्रदंत, धूमकेतु और अतिकाय आदि ऐसे अनेक योद्धा थे जो अकेले ही सारे जगत को जीत सकते थे सभी राक्षस मनमाना रूप बना सकते थे और आसुरी माया जानते थे उनके दया धर्म स्वप्न में भी नहीं था एक बार सभा में बैठे हुए रावण ने अपने अगणित परिवार को देखा। पुत्र पौत्र, और सेवक ढेर ढेर के धेर थे। सारी राक्षसों की जातियों को तो घिन ही कौन सकता था अपनी सेना को देखकर स्वभाव से ही अभिमानी रावण क्रोध और गर्भ में शनिवाणी में बोला हे समस्त राक्षसों के दलों सुनो देवता गण हमारे शत्रु हैं वे सामने आकर युद्ध नहीं करते बलवान शत्रु को देखकर भाग जाते हैं उनके मरण एक ही उपाय से हो सकता है मैं समझाकर कहता हूं। अब उसे सुनो, उनके बल को बढ़ाने वाले ब्राह्मण भोजन, यज्ञ, हवन और श्राद्ध इन सब में जाकर तुम बाधा डालो भूख से दुर्बल और बलहीन होकर देवता सहज ही में आ मिलेंगे तब उनको मैं मार डालूंगा अथवा भली भांति अपने अधीन करके यानी सर्वथा पराधीन करके छोड़ दूंगा फिर उसने मेघनाथ को बुलवाया और उसे सिखा पढ़ाकर उनके बल और देवताओं के प्रति वैर भाव की उत्तेजना दी फिर कहा हे पुत्र जो देवता रण में धीर और बलवान हैं और जिन्हें लड़ने का अभिमान है उन्हें युद्ध में जीतकर कर बांध लाना बेटे ने उठकर पिता की आज्ञा को शिरोधार्य किया इसी तरह उसने सबको आज्ञा दी और आप भी हाथ में गदा लेकर चल दिया रावण के चलने से पृथ्वी डगमगाने लगी और उसकी गर्जना से देव रमणियों के गर्भ गिरने लगे रावण को क्रोध सहित आते हुए सुनकर देवताओं ने सुमेरु पर्वत की गुफाएं तक ही यानी भागकर सुमेर की गुफाओं में आश्रय लिया दिक्पालों के सारे सुंदर लोगों को रावण ने सुना पाया वह बार बार भारी सिंह गर्जना करके देवताओं को ललकार ललकार कर गालियां देता था रण के मद में मतवाला होकर वह अपनी जोड़ी का योद्धा खोजते हुए जगत भर में दौड़ता फिरा परंतु उसे ऐसा योद्धा कहीं नहीं मिला सूर्य चंद्रमा वायु वरुण कुबेर अग्नि काल और यम आदि सब अधिकारी किन्नर सिद्ध मनुष्य देवता और नाग सभी के पीछे वह हठप पूर्वक पड़ गया किसी को भी उसने शांतिपूर्वक नहीं बैठने दिया ब्रह्मा जी की सृष्टि में जहाँ तक शरीरधारी स्त्री पुरुष थे सभी रावण के अधीन हो गए डर के मारे सभी उसकी आज्ञा का पालन करते थे और नित्य आकर नम्रता पूर्वक उसके चरणों में सिर नवाते थे उसने भुजाओं के बल से सारे विश्व को वश में कर लिया किसी को स्वतंत्र नहीं रहने दिया इस प्रकार मंडलीक राजाओं का शिरोमणि सार्वभौम सम्राट रावण अपनी इच्छा इच्छानुसार राज्य करने लगा देवता यक्ष, गंधर्व, मनुष्य, किन्नर और नागों की कन्याओं तथा बहुत सी अन्य सुंदरी और उत्तम स्त्रियों को उसने, अपनी भुजाओं के बल से ब्याह लिया। से उसने जो कुछ कहा उसे उसने यानी मेघनाद ने मानो पहले से ही कर रखा था अर्थात रावण के कहने भर की देर थी उसने आज्ञा पालन में तनिक भी देर नहीं की जिनको यानी रावण ने मेघनाथ से पहले ही दे रखी थी उन्होंने जो की उन्हें सुनो सब राक्षसों के समूह देखने में बड़े भयानक पापी और देवताओं को दुख देने वाले थे वे असुरों के समूह उपद्रव करते थे और माया से अनेकों प्रकार के रूप धरते थे जिस प्रकार धर्म की जड़ कटे वे वही सब वेद विरुद्ध काम करते थे जिस जिस स्थान में वे गांव और ब्राह्मणों को पाते थे उसी नगर गांव और पूर्वे में आग लगा देते थे उनके डर से कहीं भी शुभ आचरण यानी ब्राह्मण भोजन यज्ञ श्राद्ध आदि नहीं होते थे देवता ब्राह्मण और गुरु को कोई नहीं मानता था न भक्ति थी न यज्ञ तप और ज्ञान था वेद और पुराण तो स्वप्न में भी सुनने को नहीं मिलते थे जप योग वैराग्य तप तथा यज्ञ में देवताओं के भाग पाने की बात रावण कहीं कानों से सुन पाता तो उसी समय स्वयं उठ दौड़ता कुछ भी रहने नहीं पाता वह सबको पकड़कर विध्वंस कर डालता था संसार में ऐसा भ्रष्ट आचरण फैल गया कि धर्म तो कानों से भी सुनने में नहीं आता था जो कोई वेद और पुराण कहता उसको बहुत तरह से त्रास देता और देश से निकाल देता था राक्षस लोग जो घोर अत्याचार करते थे उसका वर्णन नहीं किया जा सकता हिंसा पर ही जिनकी प्रीति है उनके पापों का क्या ठिकाना पराये धन और पराई स्त्री पर मन चलाने वाले दुष्ट चोर और जुआरी बहुत बढ़ गए लोग माता पिता और देवताओं को नहीं मानते थे और साधुओं की सेवा करना तो दूर उल्टे उनसे सेवा करवाते थे श्री शिवजी कहते हैं हे भवानी जिनके ऐसे आचरण हैं उन सब प्राणियों को राक्षसी ही समझना इस प्रकार धर्म के प्रति लोगों की अतिशय ग्लानी यानी अरुचि और अनास्था देखकर पृथ्वी अत्यंत भयभीत एवं व्याकुल हो गई वह सोचने लगी कि पर्वतों नदियों और समुद्रों का बोझ मुझे इतना भारी नहीं जान पड़ता जितना भारी मुझे एक परद्रोही यानी दूसरों का अनिष्ट करने वाला लगता है पृथ्वी सारे धर्मों को विपरीत देख रही है पर रावण से भयभीत हुई वह कुछ बोल नहीं सकती अंत में हृदय में सोच विचार कर गौ का रूप धारण कर धरती वहाँ गई जहाँ सब देवता और मुनि छिपे थे पृथ्वी ने रो कर उन्हें अपना दुख सुनाया पर किसी से कुछ काम न बना। तब देवता, मुनि और गंधर्व सब मिलकर ब्रह्मा जी के लोक यानी सत्य लोक को गए भय और शोक से अत्यंत व्याकुल बेचारी पृथ्वी भी गौ का शरीर धारण किए हुए उनके साथ थी ब्रह्मा जी सब जान गए उन्होंने मन में अनुमान किया कि इसमें मेरा कुछ भी वश नहीं चलने का तब उन्होंने पृथ्वी से कहा कि जिसकी तू दासी है वही अविनाशी हमारा और तुम्हारा दोनों का सहायक है ब्रह्मा जी ने कहा हे धरती मन में धीरज धर के श्री हरि के चरणों का स्मरण करो प्रभु अपने दासों की पीड़ा जानते हैं ये तुम्हारी कठिन विपत्ति का नाश करेंगे सब देवता बैठ कर विचार करने लगे कि प्रभु को कहाँ पावें ताकि उनके सामने पुकार यानी फरियाद कर सकें कोई वैकुंठपुरी जाने को कहता और कोई कहता था वही प्रभु क्षीर सागर में निवास करते हैं जिसके हृदय में जैसी भक्ति और प्रीति होती है प्रभु वहां उसके लिए सदा उसी रीति से प्रकट होते हैं हे पार्वती उस समाज में मैं भी था अवसर पाकर मैंने एक बात कही मैं तो यह जानता हूँ कि भगवान सब जगह समान रूप से व्यापक हैं प्रेम से वे प्रकट हो जाते हैं देश काल दिशा विदिशा में बताओ ऐसी जगह कहाँ है जहाँ प्रभु ना हो वे चराचरमय यानी चराचर में व्याप्त होते हुए ही सबसे रहित हैं और विरक्त हैं उनकी कहीं आसक्ति नहीं है वे प्रेम से प्रकट होते हैं जैसे अग्नि अग्नि अव्यक्त रूप से सर्वत्र व्याप्त है परंतु जहाँ उसके लिए अरण्य मंथनादि साधन किए जाते हैं वह वह प्रकट होती है इसी प्रकार सर्वत्र व्याप्त भगवान भी प्रेम से प्रकट होते हैं मेरी बात सबको प्रिय लगी ब्रह्मा जी ने साधु साधु कहकर बड़ाई की मेरी बात सुनकर ब्रह्मा जी के मन में बड़ा हर्ष हुआ उनका तन पुलकित हो गया और नेत्रों से प्रेम के आंसू बहने लगे तब वे धीर बुद्धि ब्रह्मा जी सावधान होकर हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे हे देवताओं के स्वामी सेवकों को सुख देने वाले शरणागत की रक्षा करने वाले भगवान आपकी जय हो जय हो हे गो ब्राह्मणों का हित करने वाले असुरों का विनाश करने वाले समुद्र की कन्या यानी श्री लक्ष्मी जी के प्रिय स्वामी आपकी जय हो हे देवता और पृथ्वी का पालन करने वाले आपकी लीला अद्भुत है उसका भेद कोई नहीं जानता ऐसे जो स्वभाव से ही कृपालु और दीन दयालु हैं वे ही हम पर कृपा करें हे अविनाशी सबके हृदय में निवास करने वाले यानी अंतर्यामी सर्वव्यापक परम आनंद स्वरूप इंद्रियों से परे पवित्र चरित्र माया से रहित मुकुंद यानी मोक्षदाता आपकी जय हो जय हो इस लोक और परलोक के सब भोगों से विरक्त तथा मोह से सर्वथा छूटे हुए ज्ञानी मुनिवृंद भी जिसकी सॉरी मुनिवृंद भी अत्यंत अनुरागी प्रेमी बनकर जिनका दिन रात ध्यान करते हैं और जिनके गुणों के समूह का गान करते हैं उन सच्चिदानंद की जय हो जिन्होंने बिना किसी दूसरे संगी अथवा सहायक के अकेले ही या स्वयं अपने को त्रिगुण रूप ब्रह्मा विष्णु शिव रूप बनाकर अथवा बिना किसी उपादान कारण के अर्थात स्वयं ही सृष्टि का अभिन्न निमित्तोपादन कर कारण बनाकर तीन प्रकार की सृष्टि उत्पन्न की वे पापों का नाश करने वाले भगवान हमारी सुधिले हम न भक्ति जानते हैं न पूजा जो संसार के यानी जन्म मृत्यु के भय का नाश करने वाले मुनियों के मन को आनंद देने वाले और विपत्तियों के समूह को नष्ट करने वाले हैं हम सब देवताओं के समूह मन वचन और कर्म से चतुराई करने की बांध छोड़कर उन भगवान की शरण आए हैं सरस्वती वेद शेष जी और संपूर्ण ऋषि कोई भी जिनको नहीं जानते जिन्हें दीन प्रिय हैं ऐसा वेद पुकार कर कहते हैं, वे ही श्री भगवान हम पर दया करें, हे संसार रूपी समुद्र के के मथने लिए मंदराचल रूप सब प्रकार से सुंदर गुणों के धाम और सुखों की राशि नाथ आपके चरण कमलों में मुनि सिद्ध और सारे देवता भय से अत्यंत व्याकुल होकर नमस्कार करते हैं देवताओं और पृथ्वी को भयभीत जानकर और उनके स्नेह युक्त वचन सुनकर शोक और संदेह को हरने वाली आकाशवाणी हुई हे मुनि सिद्ध और देवताओं के स्वामियों डरो मत। तुम्हारे लिए मैं मनुष्य का रूप धारण करूंगा और उदार यानी पवित्र सूर्यवंश में अंशों सहित मनुष्य का अवतार लूंगा कश्यप और अदिति ने बड़ा भारी तप किया था मैं पहले ही उनको वर दे चुका हूँ वे ही दशरथ और कौसल्या के रूप में मनुष्यों के राजा होकर श्री अयोध्या <coughs> अवतार लूंगा नारद के सब वचन मैं सत्य करूंगा और अपनी पराशक्ति के सहित अवतार लूंगा मैं पृथ्वी का सब भार हर लूंगा हे देव वृंद तुम निर्भय होकर जाओ आकाश में ब्रह्म यानी भगवान की वाणी को कान से सुनकर देवता तुरंत लौट गए उनका हृदय शीतल हो गया तब ब्रह्मा जी ने पृथ्वी को समझाया वह भी निर्भय हुई और उसके जी में भरोसा यानी ढालस आ गया देवताओं को यही सिखाकर कि वानरों का शरीर धर धर कर तुम लोग पृथ्वी पर जाकर भगवान के चरणों की सेवा करो ब्रह्मा जी अपने लोग को चले गए सब देवता अपने अपने लोग को गए पृथ्वी सहित सबके मन को शांति मिली ब्रह्मा जी ने जो कुछ आज्ञा दी उसमें देवता बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने वैसा करने में देर नहीं की पृथ्वी पर उन्होंने वानर देह धारण की उनमें अपार बल और प्रताप था सभी शूरवीर थे पर्वत वृक्ष और नख ही उनके शस्त्र थे वे धीर बुद्धि वाले वानर रूप देवता भगवान के आने की राह देखने लगे वे वानर पर्वतों और जंगलों में जहां तहां अपनी अपनी सुंदर सेना बनाकर भरपूर छा गए यह सब सुंदर चरित्र मैंने कहा अब वह चरित्र सुनो जिसे बीचे ही में छोड़ दिया था अवधपुरी में रघुकुल शिरोमणि दशरथ नाम के राजा हुए जिनका नाम वेदों में विख्यात थे वे धर्मधुरंधर गुणों के भंडार और ज्ञानी थे उनके हृदय में शारंग धनुष धारण करने वाले भगवान की भक्ति थी और उनकी बुद्धि भी उन्हीं में लगी रहती थी उनकी कौशल्या आदि प्रिय रानियां सभी पवित्र आचरण वाली थी वे बड़ी विनीत और पति के अनुकूल चलने वाली थी और श्री हरि के चरण कमलों में उनका दृढ़ प्रेम था एक बार राजा के मन में बड़ी ग्लानि हुई कि मेरे पुत्र नहीं है राजा तुरंत ही गुरु के घर गए और चरणों में प्रणाम कर बहुत विनय की राजा ने अपना सारा सुख दुख गुरु को सुनाया गुरु वशिष्ठ जी ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया और कहा धीरज धरो तुम्हारे चार पुत्र होंगे जो तीनों लोकों में प्रसिद्ध और भक्तों के भय को हरने वाले होंगे वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि को बुलवाया और उनसे शुभ पुत्र यज्ञ कराया। मुनि के भक्ति सहित देने पर अग्निदेव हाथों में चरु खीर लेकर ले प्रकट हुए और दशरथ से बोले वशिष्ठ ने हृदय में जो कुछ विचारा था तुम्हारा वह सब काम सिद्ध हो गया हे राजन अब तुम जाकर इस हविष्यान यानी पायस को जिसको जैसा उचित हो वैसा भाग बनाकर बांट दो तदनंतर अग्निदेव सारी सभा को समझाकर हो हो गए, राजा परमानंद में मगन हो गए, उनके हृदय में हर्ष समाता न था उसी समय राजा ने अपनी प्यारी पत्नियों को बुलाया कौशल्या आदि सब रानियां वहां चली आईं। राजा ने पायस का आधा भाग कौशल्या को दिया और शेष आधे के दो भाग किए वह उनमें से एक भाग राजा ने कैके को दिया शेष जो बच रहा उसके फिर दो भाग हुए और राजा ने उनको कौसल्या और कैके के हाथ पर रखकर अर्थात उनकी अनुमति लेकर और इस प्रकार उनका मन प्रसन्न करके सुमित्रा को दिया इस प्रकार सब स्त्रियां गर्भवती हुई वे हृदय में बहुत हर्षित हुई उन्हें बड़ा सुख मिला जिस दिन से श्री श्रीहरि लीला से ही गर्भ में आए सब लोगों में सुख और संपत्ति छा गई शोभा शील और तेज की खान बनी हुई सब रानियां महल में सुशोभित हुईं इस प्रकार कुछ समय सुख पूर्वक बीता और वह अवसर आ गया जिसमें प्रभु को प्रकट होना था योग लग्न ग्रह वार और तिथि सभी अनुकूल हो गए जड़ और चेतन सब हर्ष से भर गए क्योंकि श्री राम का जन्म सुख का मूल है पवित्र चैत्र का महीना था नवमी तिथि थी शुक्ल पक्ष और भगवान का प्रिय अभिजित सुंदर मुहूर्त था दोपहर का समय था न बहुत सर्दी थी न धूप यानी गर्मी थी वह पवित्र समय सब सम लोगों को शांति देने वाला था शीतल मंद और सुगंधित पवन बह रहा था देवता हर्षित थे और संतों के मन में बड़ा चाव था वन फूले हुए थे पर्वतों के समूह मणियों से जगमगा रहे थे और सारी नदियां अमृत की धारा बहा रही थी जब ब्रह्मा जी ने वह यानी भगवान के प्रकट होने का अवसर जाना तब उनके समेत सारे देवता विमान सजा सजा कर चले निर्मल आकाश देवताओं के समूहों से भर गया गंधर्वों के दल गुणों का गान करने लगे और सुंदर अंजलियों में सजा सजा पुष्प बरसाने लगे आकाश में घमाघम नगाड़े बजने लगे, लगे लगे। नाग मुनि और और देवता करने करने बहुत प्रकार से अपनी अपनी सेवा यानी उपहार भेंट देवताओं के समूह विनती करके अपने अपने लोक में जा पहुंचे समस्त लोगों को शांति देने वाले जगदाधार प्रभु प्रकट हुए दीनों पर दया करने वाले कौशल्याजी के हितकारी कृपालुप्रभु प्रकट हुए मुनियों के मन को हरने वाले उनके अद्भुत रूप का विचार करके माता हर्ष से भर गई नेत्रों को आनंद देने वाला मेघ के समान श्याम शरीर था चारों भुजाओं में अपने खास आयुध धारण किए हुए थे दिव्य आभूषण और वनमाला पहने थे बड़े बड़े नेत्र थे इस प्रकार शोभा के समुद्र तथा खर राक्षस को मारने वाले भगवान प्रकट हुए <coughs> दोनों हाथ जोड़कर माता कहने लगी हे अनंत में किस प्रकार तुम्हारी स्तुति करूं वेद और पुराण तुमको माया गुण और ज्ञान से परे और परिमाण रहित बतलाते हैं श्रुतियाँ और संतजन दया और सुख का समुद्र सब गुणों का धाम कहकर जिनका गान करते हैं वही भक्तों पर प्रेम करने वाले लक्ष्मीपति भगवान मेरे कल्याण के लिए प्रकट हुए हैं वेद कहते हैं कि तुम्हारे प्रत्येक रोम में में माया के के के रचे हुए अनेक ब्रह्मांडों समूह भरे हैं। वे तुम मेरे गर्भ में रहे इस की बात के सुनने पर धीर विवेकी पुरुषों की, की बुद्धि भी स्थिर नहीं रहती यानी विचलित हो जाती है जब माता को ज्ञान उत्पन्न हुआ तब प्रभु मुस्कुराए वे बहुत प्रकार के चरित्र करना चाहते हैं अतः उन्होंने पूर्व जन्म की सुंदर कथा को कहकर माता को समझाया जिससे उन्हें पुत्र का वात्सल्य प्रेम प्राप्त हो यानी भगवान के प्रति पुत्र भाव हो जाए माता की वह बुद्धि बदल गई तब वह फिर बोली हे तात यह रूप छोड़कर अत्यंत प्रिय बाल लीला करो मेरे लिए यह सुख परम अनुपम होगा माता का यह वचन सुनकर देवताओं के स्वामी सुजान भगवान ने बालक रूप होकर रोना शुरू कर दिया तुलसीदास जी कहते हैं जो इस चरित्र का गान करते हैं वे श्री हरि का पद पाते हैं और फिर संसार रूपी कूप में नहीं गिरते ब्राह्मण गौ देवता और संतों के लिए भगवान ने मनुष्य का अवतार लिया वे अज्ञानमई मलिना माया और उसके गुण यानी सत्य रज और तम और बाहरी तथा भीतरी इंद्रियों से परे हैं उनका दिव्य शरीर अपनी इच्छा से ही बना है किसी कर्म बंधन से परवश होकर त्रिगुणात्मक भौतिक पदार्थों के द्वारा नहीं बच्चे के रोने की बहुत ही प्यारी ध्वनि सुनकर सब रानियां उतावली होकर दौड़ी चली आई दासियाँ हर्षित होकर जहाँ तहाँ दौड़ी सारे पुरवासी आनंद में मग्न हो गए राजा दशरथ जी पुत्र का जन्म कानों से सुनकर मानव ब्रह्मानंद में समा गए मन में अतिशय प्रेम है शरीर पुलकित हो गया आनंद में अधीर हुए बुद्धि को धीरज देकर और प्रेम में शिथिल हुए शरीर को संभालकर वे उठना चाहते हैं जिनका नाम सुनने से ही कल्याण होता है वही प्रभु मेरे घर आए हैं यह सोचकर राजा का मन परम आनंद से पूर्ण हो गया उन्होंने बाजे वालों को बुलाकर कहा कि बाजा बजाओ गुरु वशिष्ठ जी के पास बुलावा गया वे ब्राह्मणों को साथ लिए राजद्वार पर आए उन्होंने जाकर अनुपम बालक को देखा जो रूप की राशि है और जिसके गुण कहने से समाप्त नहीं होते फिर राजा ने नांदी मुख श्राद्ध करके सब जात कर्म संस्कार आदि किए और ब्राह्मणों को सोना गौ वस्त्र और मणियों का दान किया ध्वजा पताका और तोरणों से नगर छा गया जिस प्रकार से वह सजाया गया उसका तो वर्णन ही नहीं हो सकता आकाश से फूलों की वर्षा हो रही है सब लोग ब्रह्मानंद में मग्न हैं स्त्रियां झुंड की झुंड मिलकर चली स्वाभाविक श्रृंगार किए ही वे उठ दौड़ी सोने का कलश लेकर और थालों में मंगल द्रव्य भरकर गाती हुई वे राजद्वार में प्रवेश करती हैं